श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग श्री रामकृष्ण देव और नरेंद्रनाथ का अलौकिक संबंध मित्र के साथ नरेंद्रनाथ का साहित्य संबंधी वार्तालाप थोड़ी देर बाद हमारे बाल्यबंधु बाहर आए और बहुत दिनों के बाद भेंट होने पर हमसे दो एक बात कर उस योग के साथ आनंद से वार्तालाप करने लग गए उनकी वैसी उदासीनता हमें अच्छी नहीं लगी किंतु एकाएक विदा लेना शिष्टता विरुद्ध समझ हम रुक गए और साहित्य सेवी मित्र से अंग्रेजी तथा बंगला साहित्य के संबंध में जो वार्तालाप हो रहा था सुनने लगे उच्चांग का साहित्य यथार्थ भाव प्रकाशक होगा इस विषय पर दोनों के एकमत होकर बात आरंभ करने पर भी मनुष्य जीवन के किसी भी भाव प्रकाशक रचना को साहित्य कहना उचित है या नहीं इस विषय में उन दोनों में मतभेद उपस्थित हो गया था हमें जहाँ तक स्मरण है हमारे मित्र ने सब प्रकार के भाव प्रकाशक रचना को साहित्य कहने का पक्ष लिया था और वह युवक उस मत का खंडन करके उन्हें समझाने की चेष्टा कर रहा था कि सु या किसी प्रकार का भाव प्रकट करने पर भी यदि कोई रचना रुचिपूर्ण और किसी प्रकार उच्चादर्श की प्रतिष्ठापक नहीं होती है तो उसे कभी उच्चांग के साहित्य की श्रेणी में नहीं गिना जा सकता अपने पक्ष समर्थन के लिए वह युवक उस समय चासर से लेकर अनेक सुप्रसिद्ध अंग्रेजी और बंगला के साहित्यों का उल्लेख करते हुए यह स्पष्ट करने लगा कि वे सब उसी प्रकार के साहित्य की रचना कर साहित्य जगत में अमर हो गए हैं उपसंहार में युवक ने कहा था सु और कु सब प्रकार के भावों की उपलब्धि करने पर भी मनुष्य सदैव अपने अंतर के आदर्श को व्यक्त करने के लिए ही चेष्टा करता है अपने आदर्श की उपलब्धि और उसे प्रकट करने के ढंग के विषय में ही मनुष्यों में अनेक प्रकार के भेद दिखाई पड़ते हैं उदाहरणार्थ प्राय दिखाई पड़ता है कि साधारण मनुष्य रूप रसादी के भोगों को नित्य और सत्य समझकर उनकी प्राप्ति को ही जीवन का उद्देश्य समझ बैठा है दे आइडियलिज वाट इज अपरेंटली रियल पशु और ऐसे मनुष्यों में बहुत थोड़ा भेद है ऐसे मनुष्यों के द्वारा उच्चांग साहित्य सृष्टि कभी संभव नहीं हो सकती इसके विपरीत एक दूसरी श्रेणी के मनुष्य हैं जो नित्य रूप से प्रतिमान, भोग सुखादि के लाभ से संतुष्ट न रहकर ऊँचे से ऊंचे आदर्शों का अंतर में अनुभव करके बाहरी सभी विषयों को उसी साचे में ढालने की चेष्टा करते हैं दे वॉन्ट टू रियलाइज द आइडियल ऐसे मनुष्य ही यथार्थ साहित्य की रचना करते हैं उनमें से भी जो लोग सर्वोच्च आदर्श का अवलंबन कर उसे अपने जीवन में परिणत करने के लिए दौड़ते हैं उन्हें प्रायः संसार के बाहर जाकर खड़ा होना पड़ता है उस प्रकार के आदर्श को जीवन में पूर्ण रूप से परिणत करने करते मैंने केवल दक्षिणेश्वर के परमहंस को ही देखा है इस कारण मैं उन पर श्रद्धा रखता हूँ युवक की इस प्रकार भावपूर्ण वाणी और पांडित्य से उस दिन विस्मित होने पर भी अपने उन मित्र के साथ उनका घनिष्ठ संपर्क देखकर उनकी बात और काम में, में मेल न पाकर हम मन ही मन छुप धोए थे इसके अनंतर विदा लेते हम वहाँ से चले आए इस घटना के कुछ महीने बाद श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से नरेंद्र नाथ के अनेक गुणानुवाद सुनकर उनसे परिचित होने की इच्छा से हम लोग एक दिन उनके घर पहुँचे परंतु पूर्व दृष्टि युवक को ही श्री देव का बहुप्रशंसा पात्र नरेंद्रनाथ जानकर हम लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हुए गतानुगतिक स्वभाव संपन्न साधारण लोग नरेंद्रनाथ का बाहरी आचरण देखकर उन्हें घमंडी ढीठ और अनाचारी समझते थे परंतु श्री रामकृष्ण देव को उनके विषय में कभी भ्रम धारणा नहीं हुई प्रथम दर्शन से ही वे समझ गए थे कि नरेंद्र का घमंड और औद्धत्य उसके अंतर्निहित असाधारण मानसिक शक्तियों के फलस्वरूप प्रचंड आत्मविश्वास से उत्पन्न है उसके निरंकुश स्वाधीन आचरण अपने स्वाभाविक आत्मसंयम के परिचायक है और उसकी लोक मान्यता में उदासीनता अपने पवित्र स्वभाव के आत्म प्रसाद से ही उत्थित है उन्होंने समझ लिया था कि भविष्य में नरेंद्र का असाधारण स्वभाव सहस्त्र जल कमल के समान पूर्ण रूप से विकसित होकर अपने अनुपम गौरव और महिमा पर प्रतिष्ठित होगा उस समय इस ता, ताप तापद्ध संसार के संघर्ष में आकर उसका वह दम्भ और औद्धत्य असीम करुणा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा उसका अदृष्ट पूर्व आत्मविश्वास हताश प्राणियों के हृदय में विश्वास की पुनर्प्रतिष्ठा करेगा उसका स्वाधीन आचरण संयम रूपी सीमा के भीतर रहकर दूसरों को यह पथ प्रदर्शन करेगा कि यथार्थ स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए यही एकमात्र मार्ग है